संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व राजकुमार वसुमान को एक ऋषि का धर्म विषय उपदेश कहते हैं जो एक समय की बात है जनक वंश का राजकुमार वसुमान शिकार खेलने के लिए एक निर्जन वन में गया वहां उसने भृगु के वंश में उत्पन्न हुए एक ब्रह्मषि को देखा जो पास ही बैठे हुए थे वसुमान ने निकट जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर इस प्रकार प्रश्न किया भगवान इस नासवान शरीर में काम के अधीन होकर रहने वाले पुरुष का इस लोक और परलोक में किस उपाय से कल्याण हो सकता है ऋषि ने कहा राजकुमार धर्म ही सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला तथा धर्म ही उनका आश्रय है तीनों लोक के चलाचल प्राणी धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं तुम तो छदा विषयों का ही रथ लेना चाहते हो भला तुम्हारी कामनाओं की तृष्णा शांत क्यों नहीं होती अपने कुत्सित बुद्धि के कारण अभी तुम्हें कामनाओं में मिठास ही मिठाई दिखाई देती है उनसे होने वाले पतन की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती जैसे ज्ञान का फल चाहने वाले के लिए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 तथा शरीर द्वारा धर्म का अनुष्ठान करो प्रतिदिन नियम और पवित्रता का पालन करते हुए अच्छे देश और काल में साधु पुरुषों को प्रार्थना और सत्कार पूर्वक अधिक से अधिक दान करना चाहिए और उनमें दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुआ धन सत्पात्र को अर्पण करना चाहिए क्रोध त्याग कर ध्यान देना चाहिए देने के बाद पश्चाताप अथवा दान का बखान नहीं करना चाहिए दयालु पवित्र जितेन्द्र सत्यवादी सरल योनि और कर्म से शुद्ध वेदवेत्ता ब्राह्मण ही दान के लिए उत्तम पात्र है अपने ही जाति के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पति द्वारा सम्मानित पतिव्रता स्त्री उत्तम योनि मानी गई है इसी प्रकार ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का विद्वान होकर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 तुम भी अपने धर्म के अनुसार जिस कर्म में अनुराग हो उसका इच्छा अनुसार पालन करो मन को स्थिर करो बुद्धिमान और शांत बनो तथा पुरुषों के समान आचरण करो, जो का संग करता है, उसे उन्हीं के प्रताप से ऐसे उपाय की प्राप्ति हो सकती है जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो धृति की स्थिरता ही कल्याण का मूल है राज महाभीष धृतिमान न होने के कारण ही स्वर्ग से नीचे गिरे और राजा ये पुण्य क्षीण हो जाने के बाद भी धृत्य के ही बल से उत्तम लोगों को प्राप्त हुए तुम भी धर्मज्ञ एवं तपस्वी विद्वानों की सेवा करो इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी और तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी मुनि के इस उपदेश को सुनकर राजकुमार वसमान ने अपने मन को कामनाओं से हटाकर धर्म में लगा दिया